अथर्वीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्य में हम लोग कुछ भाष्य पर विचार कर चुके हैं कुछ भाष्य अवशिष्ट हैं प्रथम मंत्र का जो मंत्र का अवतरण है यथा सुदीपता इत्यादि पूर्वाध का भाष्य में वहाँ तक की चर्चा हो चुकी है और जो उत्तरार्थ हैं उसकी व्याख्या संभवतः अवशिष्ट है तथा अक्षरा विविधा सौम्य भावा ये जो उत्तरार्थ हैं इसका व्याख्यान भाष्य में प्रारंभ होता है तथोक्त लक्षणात् अक्षरा विविधा इस भाष्य पंक्ति से यहां से हम लोगों को विचार करना है तो यहां टीका में टीकाकार ने जो अवतरण में कहा था कि यहाँ अग्नि और विश्वलिंग का दृष्टांत श्रुति ने जीव ब्रह्म के एकत्व को बताने के लिए बताया है दृष्टांत तो कैसे इस दृष्टांत से जीव ब्रह्म का एकत्व सिद्ध होगा ऐसा दृष्टांत तथा दार्टानिक अंश को बताने वाले मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान तो लिखते हैं कि एक सती प्रत्येक प्रत्यग अप्रह्मणों की प्रत्यक्ष भविष्यति घट घटे देश प्रत्यक्षत्वे घट प्रत्यक्षवत जब प्रत्यक्ष है आत्मा उसके साथ ब्रह्म का एकत्व सिद्ध होगा तो आ, तो आत्मा कभी परोक्ष नहीं है अपरोक्ष है वो तो नित्य अप्रोक्ष आत्मा के साथ ब्रह्म का अभेद सिद्ध होने पर नित्य अपरोक्ष स्वरूप ब्रह्म होने से उसका भी अपरोक्ष सिद्ध होगा